शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्फुट स्मृति स्वामी धर्मानंद संभवतः उन्नीस ईस्वी का समय था लीलवा स्टेशन में मैं एक मित्र के साथ बेलूर मठ में रहने के लिए तीसरे पर्व वहां आया और पूज्य श्री श्री महापुरुष महाराज के दर्शन किए उन्होंने हमारा नाम धाम पूछा मेरे मित्र का नाम सुनकर उन्होंने कहा अरे अभी तुम्हें खोजने के लिए पुलिस आई थी अब तुम घर जाओ कथामृत और स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ो और श्री ठाकुर के चरणों में प्रार्थना जताओ समय होने पर उनकी कृपा से फिर यहां आ सकोगे हमें प्रसाद लेकर जाने के लिए कह दिया 1911 सौ ईस्वी में श्री श्री के आदेश से मैं क्वालपाड़ा आश्रम में सम्मिलित हुआ 1912 सौ ईस्वी में मैं बेलूर मठ में आ गया उस समय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज मठ में थे बीच बीच में महापुरुष महाराज भी आकर मठ में रहते थे वे दोनों एक ही कमरे में रहते थे मैं मठ के चिकित्सालय में डॉक्टरी करने लगा जब पूज्य महापुरुष महाराज बेलून मठ के अध्यक्ष थे तो यह जा जानकर कि जल लाना झाड़ू देना कापी में हिसाब लिखना औषध देना आदि सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं महापुरुष जी ने एक दिन घूमते फिरते मठ के चिकित्सालय में आकर मुझसे कहा देखो यतिन तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ मैंने चौंक कर हाथ जोड़ते हुए कहा महाराज आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इन कामों को प्रसन्नता के साथ कर सकूँ दया में महापुरुष महाराज ने मठ के रसोई ब्राह्मणों को भुला कर कह दिया देखो यतिन डॉक्टर प्रसाद पाने के लिए देर में आता है उसके लिए खीर मिठाई आदि कुछ रखना एक दिन महापुरुष जी के साथ चलते हुए मैंने उनसे पूछा महाराज मन बहुत ही चंचल है कैसे श्री ठाकुर में मन स्थिर होगा उन्होंने कहा बेटा उन्हें पकड़कर पड़े रहो और हृदय से प्रार्थना जताओ जब हमारे पास आए हो तो प्रभु की कृपा से सब हो जाएगा जब महापुरुष जी बोलने की शक्ति से रहित होकर रुग्ण थे तब प्रणाम करने पर हाथ उठाकर वे इशारी से पूछते थे कैसे हो उनके सदुपदेश, उत्साह प्रदान तथा स्नेह प्रेम की बात क्या कहूँ हम हृदय में उनका अनुभव कर रहे हैं एक दिन महापुरुष से मैंने कहा आप हैं तभी इतने मनुष्य आते हैं और कृपा प्राप्त कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा उन्होंने उसी समय उत्तर दिया तुम्हारा भी कैसा कहना है प्रभु का काम कभी बाकी रह सकता है अपना काम वे किसी न किसी से चला ही लेंगे मुझ जैसी फूटी कौड़ी से जब वे काम चला रहे हैं तो वे सब कुछ कर सकते हैं हम लोग ठाकुर मंदिर में निर्मित जाते हैं या नहीं साधन भजन करते हैं या नहीं श्री ठाकुर के भोग के लिए क्या क्या पकाया जा रहा है आदि विषयों की खोज खबर वे लेते रहते थे एक दिन कृपा सिंधु महापुरुष महाराज ने अपने पैर का जूता मुझे देकर कहा उसी को पहनना मैं चौंक कर भूल उठा यह कैसी बात महाराज आपका जूता मैं कैसे पहन सकता हूँ इस पर उन्होंने कहा नहीं इसे तुम ले लो मैं कहता हूँ कि तुम इसे पढ़ना सुबह मैं डॉक्टरी करता था और तीसरे पहर मुसलमानों की बस्ती में छोटे छोटे दो बच, चार बच्चों को पहली पुस्तक दूसरी पुस्तक पढ़ाता था महापुरुष जी ने एक दिन सुनकर उत्साह देते हुए कहा यदि पुस्तक खरीदने के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता हो तो मुझसे ले लेना गरीबों के लिए उनका हृदय पिघल जाता था मैं जब महापुरुष जी के दिव्य संग में था तो मन में साहस भरोसा और बल का अनुभव करता था मैं जैसे कि बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं उनके स्नेह और कृपा की बात कहकर प्रकट नहीं की जा सकती वह अनुभव का विषय है वे बिंदु में सिंधु देखते थे और उसमें वृद्धि हो उसके लिए उसका उद्दीपना देकर बढ़ा देने की चेष्टा करते थे वे हमारे पिता माता भाई बंधु मित्र आदि सब कुछ थे